वात पित्त रोगों का निदान करते हुए कहते हैं कि मंद तीक्ष्ण विषम और शम ये वात पित्त आदि चार अवस्थाएं हैं कफ तथा वाय की अधिकता और क्षमता से जठराग्नि भी भिन्न प्रकार की हो जाती है शरीर में सदैव जठराग्नि की समता की रक्षा करनी चाहे विषम स्थिति आने पर वात निग्रह करना चाहे तीखना अवस्था होने पर पित्त दोष का प्रतिकार और मंदा में कफ का सोधन आवश्यक माना गया है। सभी रोगी की रोगों की उत्पत्ति के कारण अजीर्ण और मंदागनी दोष है, आम अमलत रस तथा विस्टम्ब ये चार उसके लक्षण हैं। आम दोष होने पर विशुचिकाम्रदेह रोग और आलस्य आदि के उत्पन्न होते हैं। ऐसा � लवण मिश्रित जलपान कराकर रोगी को वफ़न कराना चाहे आमले दोष होने पर प्राणी में सुकर का अभाव ब्रह्म मूर्छा और दुष्कृष्ण आदि के दोष जन्म लेते हैं इस अवस्था में अग्नि पर बिना पकाया हुआ सेतल जल जलवायु का सेवन रोगी के लिए अपेक्षित है ब्रश दोष होने पर शरीर भंग, श्रोजाट तथा भोजन की अनिच्छा आदि से संबंधित उपद्रव होते हैं। इस दोष के होने पर दिन में निद्रा और उपवास का प्रतिया करना चाहे। विस्तंभ दोष होने पर सूल गुल्म आरोचि और मलमूत्र जनित उपद्रव होते हैं। इस दोष की वृद्धि होने पर स्वेदन क्रिया तथा लवण मिश्रित जल पान करन आम्ल आम और विष्ठब्ध के लक्षणों का जन्म क्रम सह कफ तथा वाय दोष के कारण होता है विद्वान व्यक्ति को इन दोषों के होने पर हींग त्रकटो एवं सेंधा नमक का उदर भाग पर करके उसका निवारण करना चाहे। दिन में सोने से सभी प्रकार के अजीर्ण रोगों का विनाश होता है आहितकर अन्नों का प्रयोग करने से शरीर में उसके रोग समूहों की उत्पत्ति होती है आदयेव आहितकर अन्न का सदैव प्रत्याग करना चाहिए केवल उष्ण जल अथवा मधु माक्षिक भस्म के साथ उष्ण जल का पान करने से रोगी की पाचन क्रिया सुद्ध रहती है वंशाकुर दही और मछली से प्रायः दूध का अवरोध होता है बिल्व सोना जिसको सिवनाक कहते हैं गंभारी अर्थात श्री परणी पाटला मतलब पाडर और अग्निमान इन पांच वृक्षों के मूल संग्रह को आयुर्वेद में पंचमूल कहा गया है यह पंचमूल मंदाग्नि को तीब्र करने वाले कफ और वात के दोष का विनाश करने वाले हैं साल परणी एक आंगे नामक आश्चर्य जिसको कहते हैं प्रस्तुत पराने जिसको पेठवन कहते हैं ये दो प्रकार के वृहती हैं जिसको भटकिया भी कहा जाता है एक भटकिया तथा दूसरा गोरुख इन पांचों को लोग पंच मूल कहा जाता है यह आश्चर्य बात पित्त विनाशक तथा ओज वर्धक है इन दोनों पंच का संग्रह होने पर दस निर्माण होता है यह औषधी सन्यपातिक ज्वर का विनाश करने में समर्थ है खांसी श्वास तंद्रा और पार्षसूल रोग में यह अधिक लाभकारी होती है इन सभी औषधियों को तेल और घृत में परिपक्व करके केस रोग का निवारण किया जा सकता है उसका उपचार किया जा सकता है नियम से इसका सेवन करने वाला निश्चित रूप से आरोग्यता को प्राप्त करता है वह निरोगी बन जाता है क्वाथ से चौगुना पानी पात्र में भरकर उसको आग पर पकाना चाहे जब वह चतुर्तां से पानी रह जाए तब उस क्वाथ के समान मात्रा में स्नेहिल द्रव्य पदार्थ का पाक तैयार करें यह स्नेह दूध से भी तैयार किया जाता है अतः दूध वालक बनाने के लिए इसने की मात्रा से और सदी की मात्रा चतुर्थांश ही होती है। पाक समान मात्रा में और सदियों को लेकर तैयार होता है। वस्त पाक और पाक पाक में भी जल की मात्रा और विभिन्न समान होती हैं। अभ्यंग अर्थात शरीर में मालिश करने के लिए तैयार किया गया पाक खर तथा नशे के लिए मृदु होना उपयुक्त है, अन्याय दोष से सदैव सुरक्षित रखने के लिए चिंतनीय स्थूल कर्म इंद्रियों के वीच प्राणी की जो प्रकृति बलनी अपनी बलबद्धता के साथ विद्यमान रहती है, उसको आरोग्य कहते हैं। अतः प्राणी को आयस्मान बनने रहने के लिए तत्संबंधी आचरण करना चाहे, जो मनुष्य अ विपरीत पदार्थों को ग्रहण करता है वह मृत्यु का पात्र बन जाता है जो चिकित्सक मित्र और गुरु के साथ द्वेष करने वाला तथा ही होता है जिसके गुल्फ जानु लडाट हानु और घंडस्थल भ्रष्ट तथा स्थानचित हो जाते हैं वह व्यक्ति कुछ ही काल में अपने प्राणों का प्रत्या कर देता है जिस जिह्वा का पड़ गया हो, नाच भाग विकारित हो गई हो, दोनों ओष्ट स्थानचुद और कृष्ण के हो गए हों, तथा मुख भी कृष्ण का हो गया हो, तो चिकित्सक को चाहे कि उसका प्रत्याकर्दे, क्योंकि उसकी मृत्यु निश्चित रूप से सन्निकट होती है। १०३३ अध्याय पदार्थों के गुण दोष और औषधि सेवन के अनुपान का महत्व धनमंत्र भगवान ने कहा है सुस्रुते अब मैं शरीर के लिए हितकारे एवं है अहितकारी ज्ञान प्रदान करने के निमित्त अनुपान विधि का वर्णन करता हूं उसे आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि लाल साठी चावल वात पित्त एवं कफ जन्य त्रिदोषों का विनाशक तथा तृष्णा और मेधा को दूर करने वाला है महासाले अत्यंत सक्त साले होता है कमल अर्थात अधिक पानी में होने वाला जड़हने चावल कफ तथा पित्त के दोष का समन करता है सफेद साठी चावल प्रायः शीतल भारी और वात एवं कफ इन तीनों दोषों को दूर शामक अर्थात समा शरीर शोषक रूक्ष वात दोषोत्पादक कफ तथा पित्त जनित दोष का निवारक है उसी प्रकार प्रैमगो निवार और खोदो नामक अन्न भी शरीर के दोषों को दूर करते हैं जो शीतल कफ और पित्त दोष का अपहारक होता है गेहूं शक्तिशाली शीतल भारी मधुर और वात नाशक होता है मोंग कफ पित्त तथा जीतने वाला होता है, कशाए मधुर और लग होता है, उड़द अत्यंत शक्तिशाली होता है, ओज वृद्धि करने वाला होता है, पित्त का पकार नाश करने वाला तथा भारी होता है, राजमा, शुक्र नाशक, पित्त स्लेशन कारक और वायरों का अपहारक होता है, कुलथी प्राणी के स्वास हिचकी, शुक्राश्मरी, रिद्यास्त कफ गुल्म एवं मकुष्टक अर्थात मकुनी रक्त पित तथा जुर को दूर करने वाला शीतल और ग्राही है। चना प्रस्तुत रक्त कफ और पित का अपहर्ता है तथा वात दोष का वृद्धक माना गया है चना। मसूर मधुर शीतल संग्राही और कफ तथा पित का निवारक है। मसूर जैसे ही सभी गुणों की अधिकता कलाएं में भी मटर में भी होती हैं। यह अरहर हरे कफ तथा पित्त विनाशक और शुक्रवर्धक है आलस्य पित्त वृद्धि और शर्सों कफ तथा वायु के दोष का निवारण करने वाला होता है तिल चार मधुर और उष्णिक गुण से युक्त होता है यह बलवर्धक उष्णक तथा पित्त कारक भी है अन्य विभिन्न प्रकार के अन्नों की जो प्रजातियां हैं वे बलनाशक रूक्ष हंगोट, कमलनाल, पिपली, मधु, सहजन, चब्ब्या, रन, निर्गुंडी, तरकारी, काशमरद और विल्व, ये कफ की तथा क्रिमिनासक लग और जटरागन को उद्दीप्त करते हैं। बरसाबू तथा मरकार के बात और कफ दोष का विनाश करते हैं। एरंड तिक्त और रसित एवं कागमाची त्रिदोष नाशक होता है चांगेरी कफ और वात विनाशक होती है सरसों सभी दोषों से युक्त होता है सरसों के समान कुसुम भी होता है राजका बात और वित्त को बढ़ाने वाला है नाड़ीज का पित्त विनाशक तथा चचू मधुर और शीतल होता है कमल सभी दोषों का हंता माना गया है और धृतूप अत्यंत वात वास्तुक अर्थात बथवा छार युक्त अतिसय रुचिकारक और क्रिमिनासक होता है इसमें सभी दोषों को विनष्ट करने की तिब्र छमता होती है।